गुरु शरण सरोज निज मन गु गुर सुय गुरु सफलता रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय संख्या उन्यासी के बाद सेवेंटी नाइन अजहूँ मां नहू कहा हमारा तुम कहूं गरु नी विचारा अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला सुभ सुलीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतपुर पैकु निवासी अस वर तुमी मिलाओ बयानी सुनत बिहस का वचन भवानी सत्य कय गिरी भवतनुहा छूट छूट दिया, दिया। पशान ते हो सहज न परिहर सोई नारद बचन न मै परिहर सौ भवन उजरऊ नहीं डरू गुरु के बचन प्रती नजेही सपन हु सुगमन सुख सिद्ध दिते ही महादेव यव गुण भगवीषु सकल गुणधाम ते मुरु जान काम राम रामचंद्र की है की है की <tinyan> अब स्मरण करें कि पार्वती जी के पास सप्तषि पहुंचे और उनके परीक्षा लिए सप्तषियों ने उनसे पूछा कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया तपस्या का अपना कारण बताया कि नारद जी के कहने के अनुसार भगवान शंकर जी को बड़ रूप प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो इस पर सप्तषियों ने पार्वती जी को शंकर जी के अनेक दोस्त बिना दिए और कहा कि नारद जी ने जो तुमको उपदेश दिया है तुम्हारे साथ छल किया है उनका उपदेश किसी के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हुआ उनके कहने से किसी के घर बसता नहीं है उजड़ता है इसलिए तुम तो उनके कहने में न लगो ये सप्तषियों ने समझाया पार्वती जी को आगे हुए कहते हैं कि अज हम मानो कहा हमारा अब भी तो हमारा कहना मान लो हम तुम कहो बर के की विचारा हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा बर विचार करके रखा है कि अभी कहना मान लो कि तात्पर्य है कि तुमने इतनी तपस्या जरूर की शंकर जी की प्राप्त करने के लिए लेकिन अभी कोई तो शंकर जी से तुम्हारा विवाह तो हो नहीं गया इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी चाहो तो अपना विचार बदल दो शंकर जी को छोड़ो हम तुम्हारे लिए दूसरे वर्ग की व्यवस्था करते हैं ये सब सप्तषि जो है पार्वती जी को एक दूसरे वर्ग की तजवीज करके उसकी गुण गाथा सुनाते हैं कि बहुत अच्छा वर्ग शंकर जी में तो अनेक दोष हैं ऐसा तुम्हें ब्रह्म प्राप्त करा देंगे जिसमें सब गुण ही गुण है हम तुम कभी नीक विचारा नीक वर्ग माने शंकर जी तो नीक नहीं है उनमे तो बहुत से गुण हैं हम तुम्हें गुणवान अच्छे जिंदी की बहुत से गुण हैं ऐसे वर बल्कि तुम्हारे लिए हमने विचार कर रखा है वो बहुत उपयुक्त होगा तुम्हारे लिए उसको तुम चैन कर तो उस अच्छे वर में नीके वर में क्या क्या गुण हैं तो वो सब गुण बहुत से बता दिए उनके कहते अति सुंदर फिर सुची फिर सुखद फिर सुशील अगामी और गावी बीर जाके बाद दूषण रहित फिर सकल गुण राशि और श्रीपति श्रीपति और तुरपय कुंठ निवासी ये सब बता दिए तो देखो इस क्रम में वही बात चलती है जैसे शंकर जी ने नौ नौ दोष नौ दोष का बहुत दोष अब नौ से ज्यादा गिनती क्या हो इसलिए बहुत दोष हमने इसलिए विष्णु भगवान के सब गुण बता दिए क्योंकि हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर्ष भगवान का किया है और वो जो है उनमें बहुत से हैं। गुण है ये सब गुणों के नाते चले नौ गुण के ना दिए और ये सब गुण जितने हैं, वो शंकर जी में जो दोस्त थे उन दोस्तों के विपरीत है सब जो जो शंकर जी में दोस्त थे वो दोस्त कोई विष्णु भगवान नहीं है उनके स्थान में सब गुण ही गुण है अति सुंदर अब शंकर जी तो सुंदर है नहीं और ऐसे सुंदर मान लो तुम तो सुंदर ही सुंदर तो लेकिन विष्णु भगवान तो अति सुंदर है शंकर जी सुंदर भी हों तो उन्होंने अपना कुवेश बना रखा है कई सांप लपेट रखे हैं कई शमशान की भबूत लगा रखी है तो वह अब सुन्दरता क्या रह जाएगी उनकी तो सबका सब ही सब हो गए, लेकिन भगवान विष्णु भगवान पीताम्बर धारी मुकुटधारी बहु सुन्दर वैजंती माला धारण किए हुए बहुत सुन्दर वेश भी बनाए हैं बहुत सुंदर भी है के उनकी सबकी प्रशंसा करने लगे यहाँ तो अब लिखा जाएगा तो वहां उन केवल गुण गुणों का वर्णन नाम नाम लिख दिया लेकिन सप्तषियों ने पार्वती जी के सामने इन सब गुणों की व्याख्या की उनको खूब समझा करके बताया कि देखो इतने गुण है सुची हैं मने विष्णु भगवान शुद्ध पवित्र रहते हैं और शंकर जी तो लपेटने तो अपवित्र हो जाए चमड़ा लपेटने बाघ तो अपवित्र हो जाए शमशान की भूत भवु, भवु, लगा ले तो अपवित्र हो जाए तो ये सब अपवित्रता के असुच के लक्षण है उनके <coughs> तो वो ऐसे विष्णु भगवान असुच नहीं है वो तो सुच हैं पवित्र हैं सुध हैं <coughs> और सुखद सुखदायक हैं सुखदायक माने उनके दर्शन मात्र से सुख प्राप्त होता और शंकर जी को देख लो जो डर जाए कोई व्यक्ति तो सुख न लगे भय लगे तो ऐसे जो है वो दूसरे एक दूसरे की विपरीत है सुशील है सुशील है कि मैंने किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते सबके साथ सदव्यवहार सब है ऐसा व्यवहार करेंगे ये किसी को कष्ट न हो दुख न हो तो तुम, तुमको भी उनसे कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे शंकर जी जो है वो हो शंकर जी तो दुर्व्यवहार भी कर देते हैं क्या दुर्व्यवहार कर दिया सती का त्याग कर दिया हा? नाराज होगा उनसे ऐसे विष्णु भगवान नाराज होने वाले नहीं है बड़े सुशील स्वभाव के हैं, बड़े भले है गांव में वेद जात सलीला, वेद भी उनकी प्रशंसा करते हैं सब महिमा का गुणगान करते हैं इसके माने प्रशंसा किसकी होती है जो गुणगान होता है और जिसका कुल अच्छा होता है शंकर जी का तो कोई कुल ही का पता नहीं माता पिता कौन है कोई ठिकाने ठीक नहीं लेकिन इनकी तो इसलिए गाथा सब लोग गाते हैं इसके माने बहुत अच्छे परिवार बंश के हैं और बहुत गुणवान भी हैं इसलिए जो है उनको जो है वो तुम बर्थ वर्त करके कर चुन लो दूषण रहित इनको कोई दोष नहीं शंकर जी तो अगुण है निर्गुण है उनको कोई गुण नहीं लेकिन ये सब जो है ये है दूषण रहित ये इनमें दोष कोई नहीं सब दोषों से मुक्त हैं और सकल गुण राशि और सभी गुण राशि उसके उल्टे सब गुण ही गुण में भगवान में है विष्णु भगवान में और श्रीपति श्रीपति मान लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति के माने लक्ष्मी के तात्पर्य यहाँ पे ये यह नहीं कि एक विवाह उनका पहले हो चुका है श्रीपति के माने ये है कि ये बड़े ही शोभा सम्पन्न है सम्पन्न है इनके पाप धन सम्पत्ति खूब है मैंने ऐसे नहीं भीख मांग भाव खाएं, ऐसे भीख मांगने वाले लोगों में से नहीं है धन सम्पत्ति से भरपूर है श्रीपति पूर्व तो निवासी और में निवास करने वाले है मैंने उनका वास स्थान बैकुंठ है जो बहुत सुंदर है सब स्वर्ण का बना हुआ तमाम नौकर चाकर लगे हुए इस प्रकार से उनका सुंदर बहुत सुंदर स्थान है राजाओं के भी राजा हैं बड़ा ही आनंद में स्थानम का भवन है, जी की तरह से नहीं वो तो बरगद की नीच के बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत भी रहते हैं तो वहाँ भवन शंकर जी का कोई नहीं वहाँ केवल बरगद का वृक्ष उसी के नीचे शंकर अपने बैठे भगवान का ध्यान पूजन करते हैं लेकिन बैकुंठध धाम में तो खूब सुन्दर सुंदर कमरे है भवन है अच्छा फर्नीचर भी है बेडरूम अलग है ड्राइंग रूम अलग है उनके सब में जगह जगह बैठने के लिए व्यवस्था बहुत सुंदर सुंदर सब है तो वहाँ तुमको बड़ी सुविधा रहेगी बड़ा अच्छा तुमको उस घर में तुमको रहने में तो अच्छा लगेगा तुमको इसलिए बैकुंठ प्रवासी हो वहाँ पे जाओ बैकुंठ का अर्थ ये है कुंठ के माना जिसको के पतन होना गिरना बिगड़ना बैकुंठ माना जिसका कभी बिगड़ाव न हो वो ऐसा स्थल है जहाँ से कभी ही व्यक्ति का विनाश नहीं होता जहाँ बैकुंठ जो स्वयं ऐसा स्थल है जिसका कभी विनाश नहीं होता सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है लेकिन बैकुंठ धाम उसी प्रकार से सदा बना रहता है अनादि अनंत होकर के भगवान भी नित्य हैं, उनका धाम भी नित्य है इसलिए उस उसके धाम की नित्यता के कारण उसका नाम बैकुंठ है इसलिए वहाँ पर उनके साथ विवाह होकर के विष्णु भगवान से विवाह हुआ तो तुम सदा के लिए तुम महा पूर्वक आनंद पूर्वक रहो फिर वो वो न लोक बिगड़ने वाला है न की बिगड़ने वाली है सदा के लिए तुमको शांति और सुख प्राप्त हो जाएगा ऐसे उन्होंने सप्तषियों ने पार्वती जी को समझाया कहते हैं अस तुम्हें तुम ही मिलाओग आनी ये भी कहा सप्तृषियों ने कि उनके लिए तुम्हें तपस्या नहीं करनी पड़ेगी अब पार्वती जी कहें कि हमने शंकर जी के लिए इतने दिन तपस्या की हजारों हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते हुए अब तुम कहो कि अब जो है हम जो है तुमके लिए विष्णु भगवान के लिए, लिए तपस्या करें तो ये तो बड़ा कष्टकारक होगा तो उन्होंने सत्य ने कहा ना उनके लिए कोई तपस्या ही नहीं हो रही तुम हां भर करो तो वे तो हम उनको ला करके स्वयं तुमको मिला देंगे बस तुम्हें स्वीकृति भर देगी अब देखो कितना महिमाओं की पार्वती जी की हो गई पार्वती जी लगे फिर तो हम तो बहुत श्रेष्ठ है हमको ला करके कोई पति अपने हम मिला देगा तो तो बहुत अच्छी बात है ये तो बड़े प्रलोभन की बहुत बात हो गई लेकिन पार्वती जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया असबर तुम्हें मिलाओ वानी सुनत बिहस कहो वचन भवानी बस जहाँ तक इतनी बात जब हुई तो इतनी बात सुनते सुनते पार्वती जी जी बेहस ही जैसे की सब सप्तियों ने पहले पार्वती जी की बात पर उपहास तो किया था ऐसे ही उसके बदले में पार्वती जी ने इन सब सप्तषियों की बात की भी हंसी उड़ाई वाह वाह कैसी बढ़िया बातों तुमने कही क्या कहा सत्य कहो गरी भवतन ये की तुमने तो बहुत ठीक बात कही तुमने जो अब वहाँ से एक एक बात का उत्तर समझो जहाँ से सप्तषियों ने पहले शुरू किया था पार्वती की बात सुन के तब उनसे जाए बा कैसी तुम्हारी बुद्धि है जैसे तुम पत्थर के हिमांचल की पुत्री हुई तैसी तुम्हारे पिता हिमांचल पत्थर तैसी तुम्हारी बुद्धि भी होगी तुमने गलत काम किया तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया शंकर जी के लिए तुमने फ्री तपस्या कर डाली तो उसके उत्तर में पार्वती जी कहती है की तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो है वो सत्य कहे गिरी भवतन ये हा ये हिमांचल के पर्वत की ही हम पुत्री है उस तो पर्वत की पुत्री है तो हम में दोष नहीं है गुण है तुम समझते हो कि हमारी बुद्धि पत्थर है पत्थर नहीं अब क्या हमने कि इसके कारण से यह है कि हठ में छूट छूटे बरदेहा हम तो पत्थर के लकीर हैं बिल्कुल एकदम से पत्थर के मतलब जड़ता है हिमांशल से हुई तो हमारी बुद्धि में दृढ़ता आ गई अब जड़ता आ गई तो अब चाहे सभी छूट जाए लेकिन हम अपने जिस प्रतिज्ञा हमने कर रखी है जो निश्चय कर रखा है वो निश्चय छूटने वाला नहीं है अब वो पत्थर से उत्पन्न क्या होता है और कैसे क्या होता है उसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया है कहा तक उत्पन्न पशाने ते कई भाई पत्थर से तो पत्थर ही पैदा होता है ऐसे थोड़े पत्थर से तो सोना उत्पन्न होता है सोना पहले पत्थरों में मिला रहता है पत्थर जब उसको तोड़ो तोड़ो गलाओ गर्म करो तो उसमें से कुछ सोना निकलता है तो सोने की उत्पत्ति पत्थर से हुई तो ये कहते हैं कि मान लो की हिमालय पर्वत पत्थर है लेकिन उससे उत्पन्न हुए तो हमको समझ लो सोना तो कहते कनको उत्पन्न प्रशांतें हुई और जाद सहज में परिहर सोई और सोने की विशेषता ये है कि उसको और तो और उसको जलाओ भी तो जलाने पर भी स्वर्ण जो है अपने सहरी स्वभाव को नहीं छोड़ता पत्थर को जलाओ तो पत्थर काला पड़ जाए पत्थर में खंजर पड़ जाए, पत्थर में बुलबुले बन जाए, पत्थर भी जल जाता है उसमें पत्थर जलाए जाते हैं पत्थर जल भी जाता है लेकिन सोना जलाने पर तो सोने में बेकार नहीं आता सोना तो जितना तपाओ गर्म करो तो शुद्ध ही शुद्ध होता चला जाएगा, वो बिकृत नहीं होता बिगड़ेगा नहीं तो कहता है कि वो सहज स्वभाव सोने का जो वो जलाने से भी नहीं बिगड़ता तो कहा कि बस ऐसी समझ लो अगर हमारे पर्वत से हमारी उत्पत्ति हुई है तो फिर उसके वही गुण हमारे अंदर हैं भी हमें एक तो डरता है और दूसरे हमारे अंदर विकार नहीं उत्पन्न हो सकता अब तुम कितना ही परीक्षा लो या कितना ही कुछ कहो कितना ही प्रलोभन दो तो इससे कुछ हमारे में विकार नहीं आने वाला हमारे मन बिगड़ने वाला नहीं हमारा उसी प्रकार से जो निश्चय है उसी प्रकार रहेगा उसे हम छोड़ सकते तो ये डरता की बात कही अब यहाँ जो पार्वती की जिस दृढ़ता की बात कह रहे हैं ये है शिक्षा है शास्त्र है इसलिए शास्त्र हम सब उनके तो लिए शिक्षा देने वाला है तो इस प्रकार की क्या शिक्षा देता है कि जैसे पार्वती के मन में डरता है ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए किसमें डरता होनी चाहिए अपने इष्ट देवों में हम सब लोग का कोई न कोई इस देव है चाहे भगवान शंकर हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो कुछ हो जिनकी उपासना करते हैं जिनकी पूजा करते हैं उनमें ऐसी ही डरता होनी चाहिए ये नहीं कि कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो ऐसे नहीं प्रारंभ में तो लोग जो है सभी देवताओं की पूजा करते है लेकिन पूजा करते करते कहीं न कहीं किसी न किसी भगवान के किसी एक रूप में डर निष्ठा आ जानी चाहिए और बस वही चित्र में रहे बाकी और हटा दें मान निंदा किसी की नहीं तिरस्कार किसी के नहीं तो उपासना जैसे पूजा करते हैं तो सभी देवताओं को रख सकते हैं पंच देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं लेकिन अपने चित्त को एक उसमें से किसी एक में ही लगा और उसी के प्रति समर्पित भाव रहे बार बार उनके जो इष्ट को बदलना जो है ये है सिद्धांत विरुद्धवाद है लेकिन इष्ट देव का निर्धारण कैसे होता है वो गुरु के द्वारा होता है गुरु ने जो बता दिया कि देखो तुम उस परम परमात्मा के शिव रूप में उपासना करो शिव रूप में उपासना करनी फिर कोई कहे कि शिव अच्छे नहीं वो अच्छे वो अच्छे नहीं। ये सब कुछ बात नहीं शिव की उपासना करनी <coughs> किसी ने गुरु ने बता दिया कि तुम्हें देखो भगवान कृष्ण की उपासना करो वही परब्रम परमात्मा है उन्हीं की महिमा सुना दी तो बस लिए फिर वो कृष्ण भगवान ही इष्ट हो गए और बस उन्ही की उपासना करेगी फिर कोई कितना भी कहे अरे भगवान कृष्ण तो बहुत देर में सुनने वाले हैं और वो ध्यान देने वाले नहीं है और शंकर जी तो आशुतोष हैं उनमें तो ये गुण है तुम तो छोड़ो उनको शंकर जी को उपासना ये सब बातें व्यर्थ की है। ये लोग बाग इस प्रकार से संसार में जो लोगों के मन को बोलने के लिए इधर उधर की बातें करते है उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए वो गलत बातें व्यर्थ और जो समझदार है वो लोग ऐसी बातें करते भी नहीं है किसी को जिसका जो इष्ट है उसी की निष्ठा को उसको दृढ़ करते हैं, उसी के विश्वास को दृढ़ करते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम उनको छोड़कर के इष्ट देव की उपासना तो को छोड़कर के किसी दूसरी की उपासना तो करो ऐसा वो बोलते भी नहीं है इसलिए उसी में एक में दृढ़ता होनी चाहिए और इस दृढ़ता तभी होगी जब गुरु में विश्वास हो इसलिए नारद जी फिर वो कहती है ये पार्वती जी की नारद बचन मैं परिहार मैं नारद जी की बात को मैं छोड़ नहीं सकती बसो भवन उजर नहीं नहीं। अब हमें इस बात की चिंता नहीं कि घर बसता है कोजरता है इन्होंने कहा कि देखो नारद जी की बात हम करोगे तो किसी का घर आज तक बसा नहीं है ठीक तो है कहते न बसो अब हमने नहीं ये थोड़ी करेंगे कि नारद जी की एक बात को मानी थोड़ी देर में बात कर दी क्या जी की बात को ये स्त्री की बुद्धि ठीक नहीं है <coughs> भी कहता जिस गुरु की जिस गुरु ने जो मार्ग बताया और जिस प्रकार से उपासना साधना बताई उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है उसी में दृढ़ता के साथ में उसी में लगना चाहिए मन में बार बार इधर उधर जो ढुलमुल भाव विचार आते हैं या दूसरे लोग उसके भावों को दृढ़ता को बिगाड़ते हैं वो सब शास्त्र विरुद्ध है ऐसा नहीं करना चाहिए और गुरु भी एक होना चाहिए अपने से बड़े तो बहुत लोग हैं उपदेशक तो बहुत है लेकिन गुरु एक ही होना चाहिए गुरु अनेक नहीं भर खरी सतक में एक स्थान में इसी प्रकार से आता है वहां बताया एक श्लोक में एको देवा देव केशवो व शिव व एक ही देवता होना चाहिए एक ही इष्टदेव हो केशवो व शिव हो वाह चाहे केशव हो चाहे शिव हो, हो एक ही इष्टदेव होना चाहिए एको वासहा पत्तनेवा बनेवा एक जगह ही बास करो चाहे पत्तन में बास करो और चाहे वन में बास करो पत्तन माने नगर ये पुरपन ये नगर बहु न दे किया पत्तन के माने नगर <Frost Members French> एको वासहा पत्तनेवा बनेवा चाहे वन बन में रहो चाहे नगर में, एक में रहो एक स्थान में मैंने एक निष्ठता होनी चाहिए एक निश्चय कर लो कि हमें इस प्रकार से करना वही ही करो एक मार्ग सुनिश्चित मार्ग होना चाहिए ऐसी एक ही गुरु होना चाहिए बस गुरु जो है वो हो जिसने जो तरीका जो रास्ता बता दिया वो गुरु ही कही है। और उस गुरु की जो उसने शिक्षा दी उसी प्रकार की शिक्षा और लोग दे तो ठीक है समर्थन करने वाले हैं तो उनकी बात को सुनो मानो अगर गुरु की ने जो शिक्षा दी उसकी विपरीत बोलने वाला हो तो उसकी बात मत सुनो उससे बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न होता है और बुद्धि में चंचलता आती है उससे बचना चाहिए तो उसी सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि नारद बचन में परिहर हूँ मैं नारद जी ने जो बात कही तो मैं नहीं छोड़ सकती <coughs> बसो भ्रमन उजरू नहीं डर भ्रमन बसे घर बसे न बसे <coughs> उजर जाए रह जाए उससे कोई परवाह नहीं जो होना होगा सुख होगा अब देखो नीत की बात यह है ये एक एक पंक्ति आगे देते हैं गुरु के संबंध में ये सिद्धांत वाक्य है कहते हैं गुरु के बचन प्रती ही गुरु के बचनों में जिसे प्रतीत मैंने विश्वास नहीं है सपने सुगम न सुख सुखते ही उसे सपने में भी न सिद्धि प्राप्त होगी न सुख प्राप्त होगा मैंने गुरु का काम ये है कि सिद्धि प्राप्त करावे और सुख प्राप्त कराए ये गुरु का कार्य है दो बातें और लेकिन गुरु के बचन में विश्वास ही नहीं होगा तो उस मार्ग पर कोई चलेगा नहीं जब चलेगा न तो सिद्धि प्राप्त होगी और न तो उसे सुख प्राप्त होगा ये दोनों ही उसे प्राप्त नहीं होंगे सिद्धि क्या है और सुख क्या है ये बातें बार बार आती रहती है फ्री आदतना चाहिए सिद्धि के माने हैं चित्त की शुद्धता तमो गुण दूर हो रजोगुण दूर हो सत्गुण की वृद्धि हो अपने चित्त में एकाग्रता आ जाए और उसके विकार मन के दूर हो जाए चित्त के विकार दूर हो जाए हर स्थिति में चित्त जो है शांत बना रहे उद्विघ्न न हो अनुकूल स्थिति प्राप्त हो चाहे प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो उसमें चित्त जो है वो उसका बैलेंस न बिगड़े ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना सिद्धि सिद्धि की प्राप्ति धर्म का पालन करने से निष्काम कर्म करने से और उपासना करने से प्राप्त होती है तीन मुख्य साधन धर्म का पालन निष्काम कर्म और उपासना इसकी बिक्रीत यदि कोई धर्म के मार्ग में चलकर, अधर्म के मार्ग पर चलता है स्वेच्छाचारी है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती उसका मन सदा शांत बना रहता है कभी हर्ष कभी विषाल कभी लाभ कभी हान उनसे विचलित होता रहता है दुखी होता रहता है परेशान भी होता रहता है यह अधर्म का लक्षण है धर्म व्यक्ति के चित्त को शांत बनाता है सुखी बनाता है धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो फिर निष्काम कर्म जो है वो भी व्यक्ति को शांति प्रदान करता है उससे भी उसके मन की चंचलता दूर होती है एकाग्रता आती है किसी का मन एकाग्र है या नहीं शुद्ध है या नहीं वो व्यवहार काल में से पता चलता है जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उनमें जो से हर्ष विषाद होता है उसी से मालूम हो जाता है कि मन एकाग्र और शुद्ध है या नहीं अपने आप देख लें अनुकूल स्थिति प्राप्त करके प्रसन्न हो गए गदगद हो गए तो इसके मान शुद्ध नहीं है प्रतिकूल स्थिति प्राप्त करके जो चा, नहीं चाहते वो हो गया आ, तो उसके कारण से मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया तो इसके माने है अभी चित्त शुद्ध नहीं है अभी उसमें एकाग्रता नहीं आई अभी उसका बैलेंस ठीक नहीं बना है ये उसकी परीक्षा है इसलिए गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब चलेंगे तब वो बताएगा कि देखो तुम्हें अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और अलग अलग लोगों के लिए अलग बात है माने युवा काल में तो किसी व्यक्ति को धर्म के मार्ग की शिक्षा दी जा सकती है निष्काम कर्म की भी शिक्षा दी जा सकती है लेकिन अब तृतीय चतुर्थ में कोई व्यक्ति आएगा जब उसने अपना कर्म जो है उस प्रकार का छोड़ दिया तब उसके लिए तो दूसरा ही धर्म उसका हो गया अब तृतीय काल में उपासना ही उसका धर्म है तपस्या ही उसका धर्म है तो गुरु उसको बताएगा कि अब समय तुम तपस्या करो अब समय तुम उपासना करो तो उपासना आदि से फिर उसका चित्त शुद्ध होगा उसमें फिर सिद्धि उसी पास ना सही उसे सिद्धि प्राप्त होगी इसलिए किसके लिए कौन सा मार्ग सही है कौन क्या कर सकता है ये सब सब गुरु का सब देखा समझा होता है इसलिए उन सभी स्थितियों को देख करके किसी व्यक्ति के विशेष के लिए कौन साधना उपयुक्त है जो उनका निर्णय देता है तो इससे पुरुष को जब गुरु की बात पर विश्वास करे तो पुरुष को उसका लाभ प्राप्त होता है जैसे डॉक्टर वैद्य के पास जाए और वो कोई दवा दे और उस दवा पर विश्वास ही न हो आ, तो वो दवा काम नहीं करती नहीं। <coughs> जब विश्वास नहीं होगा तो दवा ठीक से खाएगा भी नहीं <coughs> खाएगा भी तो बिना विश्वास के खाएगा भी तो भी वो दवा फायदा नहीं करेगी। डॉक्टर दे के ऊपर विश्वास हो तो विश्वास होगा तब दवा खाएगा तब फायदा करेगी। नियम पूर्वक खाएगा ऐसे ही गुण की बात जो है एक प्रकार से डॉक्टर और वैद्य के ऊपर जैसे विश्वास उसी प्रकार से डॉक्टर के ऊपर इसके गुरु पर विश्वास हो अब ऐसे तो काम चलता नहीं किसी डॉक्टर के पास गए तो उसने जो है जो दवा दी तो उससे कहने लगे कि अरे दूसरे रोगी को आपने भी इतनी अच्छी अच्छी दवा दे दी और उसको चार चार पांच पांच तरह की दवा दे दी अब मीठी मीठी गोलियां दे दी हमको तो दवा तुमने तो कड़वी दे दी पीने की दे दी इंजेक्शन लगा देते हो हमारे साथ क्यों इस पर हम भी तो पैसा देंगे हम भी दे तो आप करेंगे ऐसा क्यों करते तो इसके मन विश्वास में अरे डॉक्टर जिसको समझेगा जिसको जिस दवा की जरूरत समझेगा उसको वो दवा देगा रोगी क्या समझेगी किसके लिए कौन दवा ठीक है इसी प्रकार से साधक को क्या पता तो कि उसकी साधना कौन सी करनी चाहिए किस साधना से उसका क्या हित होने वाला है तो गुरु उसका निदान करके बताएगा कि तुम्हारे लिए इस प्रकार की ये साधना तुम्हारे लिए उपयुक्त है उसको वही करनी चाहिए इसलिए गुरु के बचन पर विश्वास होना चाहिए गुरु के वचन ही जिसे गुरु के बचने पर विश्वास नहीं उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती सिद्धवत चित्त शुद्ध करने के लिए साधना करनी चाहिए वो तो भी नहीं करेगा मन में एकाग्रता आवे चित्त शुद्ध हो सो नहीं करेगा और चित्र शुद्ध होने के बाद फिर आते परमात्मा की प्राप्त करने की बात अपने हृदय में ही परमात्मा का आनंद उदभूत हो उस आनंद को हम प्राप्त करें उसमें मद में रहें तो वो आनंद भी तब प्राप्त होगा जब उस परमात्मा की प्राप्ति का जो विधान है उसका साधन करें उसी प्रकार से आगे बढ़े गुरु अगर कहता है कि देखो परमात्मा की प्राप्ति तब तक, तक नहीं हो सकती जब तक तुम अपने इस अहंकार को नहीं छोड़ते इस अहंकार को मिथ्या नहीं समझते जब तक इस अहंकार के पालन पोषण करने के लिए तुम प्रयास करते रहोगे और इसी की रक्षा अपने अहंकार की करते रहोगे तब तक अहंकार ही तुम्हारे हाथ में रहेगा परमात्मा प्राप्त नहीं होगा अब कोई कहे ये तो ऐसे तो गुरु लोग कहते ही रहते हैं हम अपने अहंकार को कैसे छोड़ दें हमारा तो अहंकार बहुत प्रिय है इसकी तो हमें रक्षा करनी पड़ेगी अगर कोई हमको ऐसी बात गलत बात कह दे और फिर हमारे अहंकार को चोट लगे तो ये कोई अच्छी बात छोड़ है हमें अपने अहंकार को तो बचाना ही पड़ेगा हम ऐसे कोई करता रहे तो करता रहे तो फिर अहंकार ही उसके हाथ में रह जाएगा परमात्मा थोड़ी हो प्राप्त होगा गुरु लोग तो कभी कभी ऐसी भी करते हैं कार दवा यही है गुरु के लिए जब शिष्य को उसके अहंकार नाश करने के लिए युक्तियां रचता है तो फिर वो कड़वी दवा बन जाती है शिष्य जो है झंझनाता है उसको लगता है कि गुरु है कि हमारा दुश्मन है ऐसा प्रतीक होता है इसलिए जो हो गुरु की बात पर विश्वास हो तो तो ठीक है फिर उसका जो उधार हो जाता है परमात्मा की प्राप्त हो जाए चतुशी हो जाए ये सब प्राप्त हो जाएगा लेकिन गुरुकुल की बात पर विश्वास ही नहीं तो गुरु से भी नाराज हो जाएगा गुरु को छोड़ बैठेगा भाग खड़ा होगा मनमानी फिर करने लगेगा तब तो फिर उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी इसलिए सिद्धांत की बात यह है कि गुरु के वचन प्रतीत नजे ही तो सपने को सुगम सुख सिद्धते ही उसको सपने में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और तो और क्या बात कभी भी नहीं मिले कल्पना भी नहीं कर सकता कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी परमात्मा से प्राप्त हो जाएगी असंभव बात। <coughs> ये वाक्य बात को भी किस बात का भी उत्तर है बहुत बार लोग बात पूछते हैं कि आध्यात्मिक साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती हम अपने आप से करें शास्त्रों का अध्ययन कर ले पढ़ लें और अपने आप हम आध्यात्मिक साधना कर लें गुरु के पास न जाए गुरु को स्वीकार न करें हम अपने आप से करते हैं तो क्या है ऐसा भी तो कर सकते हैं उसका उत्तर क्या है कि ना ऐसे नहीं हो सकता गुरु की आवश्यकता नितांत का आवश्यकता बिना गुरु के काम नहीं चलेगा हजारों वर्षों से देखते चले आए हैं कि साधक की प्रवृत्ति क्या होती है कि उसकी जैसी बुद्धि होती है जैसे उसके संस्कार होते हैं उसे वही ठीक दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का उसके मल बुद्धि के ऊपर संस्कारों का ऐसा प्रभाव पड़ता है अगर गुरु के मन बच्चनों पर विश्वास हो और गुरु कहता है कि देखो क्रोध नहीं करना चाहिए तब भाई गुरु का विश्वास कर रहे हैं अगर वो कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए तो क्रोध नहीं करना चाहिए उसी की बात ठीक होगी हमें क्रोध तो छोड़ना चाहिए तब हमें ये कुछ स्वीकार चाहे भले ही क्रोध छोड़ना अच्छा ना लग रहा हो तो भी गुरु के कहने के कारण से उसे छोड़ना पड़ेगा ये बात आप जैसे कोई डायबिटिक हो तो उसको चीनी अच्छी लगती है मिठाई अच्छी लगती है, जो उसे नुकसान करती है अब देखो एक और तो वो चीनी उसे नुकसान कर रही है और दूसरी तरफ स्वाद उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जब डायबिटिक नहीं था उस समय मिठाई उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी डायबिटिक होने के बाद में स्वादिष्ट लगने लगी तो अच्छी लगने लगी तो इसके माने जब जब डायबिटिक हो गया उसमें रोग है तो उसे मिठाई अच्छी लग रही है तब उसे डॉक्टर के ऊपर अगर विश्वास न हो तो अपने आप से क्या करेगा वो शक्कर खा मिठाई खाई डॉक्टर उसको मना करेगा कि भाई जाकर हमारी बात को तुम नहीं मानते हो तो परिणाम ये होगा कि तुम्हारी डायबिटीज शुगर बढ़ती जाएगी और तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारी तमाम बीमारियां लग जाएंगी तुम्हारी आई साइट वीक जाएगी तुम्हें उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा हाथ पर तुम्हारे सब्जे कट जाएंगे तुम्हें ये हो जाएगा तुम्हे हो जाएगा और भी जाएंगे अब डॉक्टर की बात पर उसे सारे हो का जोन होगा तो होगा खाओ तो ये क्या है इसको मैंने डॉक्टर की बात पर विश्वास में ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में भी डॉक्टर उल्टी उल्टी बातें बताया ये वैद्य जो गुरु वो विपरीत बातें बताता है साधकों में अहंकार होता है क्रोध भी विकार होते हैं उनमें स्वार्थ आदि होता है उनमें ममत्व होता है अहमता होगी तो ममता भी होगी मैं मेरा शरीर मेरी बुद्धि यही सब ठीक है <coughs> मेरे ही परिवार के मेरे भाई बंधु वही सब बहुत अच्छे हैं मेरे पुत्र भी बहुत अच्छे हैं <coughs> मेरे मेरे करके उसके मन में चित्त में चली रही अब उसे पता नहीं लगेगा कि इसमें दोष क्या है उसे कह इसमें क्या खराबी दिया कि तो सब अच्छा अच्छा है ही हमारे सब अच्छे है तब तो हम अच्छे कहते हैं कोई ऐसा थोड़ी की बात अच्छे नहीं तब तो हम अच्छे कहते नहीं कहते सब वास्तव बड़े अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे कहते हैं क्या जीते उसमें लेकिन उसमें ये बात तो ठीक है अच्छे हैं। लेकिन उनमें जो नमत्व है वो तो दुनिया में तो वही अच्छे हैं। दुनिया में और कोई अच्छा ही नहीं इस प्रकार की जो बातें आती हैं बुद्धि है ये विकार मानसिक विकार बिना गुरु के उसके प्रयास के बिना और उसके विश्वास रख बिना ये सब समाधान उनके नहीं बनते ये उदाहरण बता दिए कितनी समस्याएं होती है हर शिष्य की अपने अपने प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं होती है उनको गुरु ही समझता है शिष्य उसको नहीं समझ पाता है साधक अपने आप अपनी दुर्बलता नहीं समझ पाता है हाँ अगर कोई साधक अपनी दुर्बलता को समझता है वो दूर भी कर ले और सही रास्ते पर चला दी जाए हाँ? और वो देखेगा हम दिनों दिन जो है वो परमात्मा की कृपा आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें परमानंद की प्राप्ति होती जा रही है परमात्मा भाव में स्थित होना कुछ मुश्किल बात नहीं है हम भगवान का ध्यान भी करें से तो चितग्रह रहता है कोई चंचलता विक्षेप नहीं आता है बहुत अच्छी बात चलो मान गुरु की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसा होता कहाँ है जब नहीं हो रहा है बरसों बरसों लगे चले जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी प्रगति एक कदम भी आगे नहीं हो रही है तब ये क्या राष्ट्र करती है कि इसके माने हमने कहीं गलती है अब गलती क्या है कहाँ सुधारना चाहिए उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए तो बताएगा कहा क्या गलती क्या सुधार करो <laughs> तो इसलिए कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत ही सतने सुगम ने सुख सिद्धते ही आध्यात्मिक साधना में दो ही बातें हैं एक तो चित्त की शुद्धता दूसरी परमात्मा की प्राप्ति चित्त की शुद्धता सिद्धि कहलाती है परमात्मा की प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति कहलाती है परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो चाहे कैदो की आनंद प्राप्त हो गया सुख प्राप्त हो गया चाहे मुक्ति प्राप्त हो गई चाहे अभय पद प्राप्त हो गया इस प्रकार से कई प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है तो यहाँ पर सुख नाम से परमात्मा की प्राप्ति है मन उसे परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती सोनिया अध्याय में भी जहाँ ये कहा गया है कि देखो शास्त्र के अनुसार यही शास्त्र काम करता जो लोग शास्त्र को छोड़कर के मनमानी ढंग से आचरण करते हैं उनको क्या होता है कि ना उनको सुख प्राप्त होता ना सिद्धि प्राप्त होती महाप्री भगवान ने कही तो इसके माना यह है कि शास्त्र और गुरु के बताए हुए मार्ग तक जीवन जीना चाहिए वही जीवन जीने का सही तरीका है शास्त्र की बात मात कह दी भगवान ने चौथे ध्यान में गुरु की बात भी कह चुके हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता <coughs> तो ये दोनों बातें आवश्यक होती गुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार उपदेश देने वाला हो शास्त्र भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु उसकी व्याख्या करे ऐसा शास्त्र होना चाहिए शास्त्र को सीधे सीधे अपनी आंखों से नहीं पढ़ना चाहिए ये कहा जाता है कि शास्त्र को अपनी आंखों से मत पढ़ो गुरु की आंखों से पढ़ो शास्त्र को सुनो गुरु पढ़े तुम सुनो ये तो शास्त्र का विधान है तो इसमें दोनों की बात आ गई माने गुरु की भी सहायता मिल गई शास्त्र की भी सहायता मिल गई ये दोनों गुरु की भी कृपा हो शास्त्र की भी कृपा हो और इसके लिए जब अपना मन माने तब अपनी कृपा हो कि चलो हम शास्त्र की बात को भी मानते हैं चलो हम गुरु की बात को मानते हैं अगर ये भाव हमारे मन में आ गया तो किसकी कृपा ये अपने आप अपनी कृपा अगर हमने शास्त्र की बात माने न गुरु की बात की माने तो इसके माने हम अपने आप ही अपने दुश्मन हमारी कृपा हमारी ऊपर नहीं इस प्रकार से जो है ये है विधान जो है वो अध्यात्म विद्या का जो विधान है उसको ध्यान में रखते हुए आगे पर तुलसी की यही सब बातें जगह जगह जहाँ पसंद जैसा आता है वहां पर तो शास्त्र बोलते रहते हैं तो अब ये कहते हैं सत्य ऋषि वो पार्वती जी से कहती है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम हमने मान लिया कि जैसा आप कहते हो कि महादेव अवगुण भवन शंकर जी जन सब दोषी दोष है और विष्णु सकल गुण धाम और विष्णु भगवान में सब गुण है। हैं है गुणधाम सब गुण के भंडार है मान ली तुम्हारी बात सही लेकिन इससे क्या होता है कहते जय ही कर मन रम जा मन जिससे रमा ते, ते ही सन काम उसे तुष्टी तो से काम है अगर हमने भगवान शंकर जी की तपस्या की और उन्हीं को प्राप्त हम करना चाहते हैं और हमें जन्म जन्म से उन्हीं में प्रेम बना हुआ तो हमारे लिए तो वही ठीक है हमें क्या करना विष्णु भगवान क्या लेना लेना ऐसे करके बता दिया तो ये सिद्धांत भी है जिसका कि मन जहाँ रनता है जिसको जो अच्छा लगता है बस वही अच्छा लगता तब दूसरी चीज उसे अच्छी नहीं लगती दूसरा को उप्रो अच्छा नहीं लगता वो नियम जो वो वही पार्वती जी उनको बता दिया तो इस प्रकार से देखते हैं मुख्य बात जो पार्वती के वचन में है वो गुरु का विश्वास है और अपनी साधना में और अपने लक्ष्य में डरता है दृढ़ता की बात ऐसी दृढ़ता आवश्यक है साधक में ऐसी डरता होनी चाहिए आगे फिर कहते हैं वो ज्यौतुम मिनत्यूं प्रथम मनीषा सुनत्यूं सुखित नारिदर्शी साब मैं जन्म समोहित हारा गुण दूषण करे विचारा रे हठ हृदयी रह न जाए किए बरे कौतुकियन आलस नाही बर कन्याय नी कगमाई जन्मकोटिल ग हमारी बरऊ शराऊ कुमारी कजौ नारद करोपदेशु आप कह सतदार महेशु, मैं पापरऊ कहा जगदम्बा तुम गृह गगन भय विलंबा देख प्रेम बोले मुनियानी, जय जय जय जगिदंबिके भवानी तुम माया शिव सकल जगत पितमा तो माई चरण सिर मुनिचले पुनः पुनः हर्षितातिया बल रामचंद्र की जय परम सुख हनुमान पार्वती जी जो तुम मिलते हो प्रथम ईसा तो सुनते ईशा तो तुम्हारा उपदेश भी हम सुनते और उसी को करते अब ये है की गुरु पहले कौन मिलता है पहले गुरु ऐसा मिलता है जो शंकर जी की आराधना करने के लिए कहता है ऐसा गुरु मिलता है जो विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए कहता है जो गुरु मिलता है जिसका जिसकी आराधना करने के लिए कह दे बस उसी का जो है वो पालन करे उसी के अनुसार चले अविश्वास न करे उसकी बात तो पार्वती जी कहती वो तो नारद जी अब जब मिल गए और उनको उन्होंने हमारे गुरु को मार्गदर्शन दे दिया तो उसके अनुसार हमने तपस्या ली लिखी तो फिर अब उस बात को हम छोड़ने वाले नहीं इसे भी नियम का मालूम होता ये नियम का मालूम होता है कि अगर शंकर जी का उपदेश देने वाला गुरु मिलेगा तो उसी बात को मानू अगर उसने पहले विष्णु भगवान को उपदेश करने वाला मिल जाए तो उसी की बात को मान लो जो परब्रम्ह परमात्मा शिव है वही पर परमात्मा विष्णु है कोई दो दो थोड़े अगर कोई छोटे बड़े हो भले बुरे हों तो ये तो व्यक्ति की अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि की बातें हैं परमात्मा तो एक वही है जो परब्रह्म परमात्मा उसी का नाम शिव है उसी का नाम विष्णु है तत्व तो एक ही है वस्तु तो एक ही है एक ही वो हो सच्चिदानंद स्वरूप अनादिंत जो सत्ता है वो हो सर्व कल्याणकारी होने के कारण से शिव है उसका नाम शिव हो गया वो सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु है व्यापक विष्णु क्योंकि वो व्यापक है सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है इसलिए उसी तत्व का नाम विष्णु अब उसमें कोई कहे कि विष्णु ठीक नहीं शिव ठीक तो इसके माने वो विष्णु और शिव की कल्पना कोई भिन्न भिन्न कर रहा है जो तत्व जो है परम तत्व जो है जिसको विष्णु कहते हैं जिसे विष्णु कहते हैं उसको समझ नहीं रहा है। तब इस प्रकार की बातें करें इसलिए कहते हैं कि उसको उपासना तो में हम उस परमात्मा का रूप चाहे शिव रूप मानकर मान करके उपासना करें तो अगर कोई कहे कि देखो शिव रूप भगवान है उनका सगुण धारी है तो गौरवर्म उनका है वो सर में जटाएं धारण किए हुए हैं गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं उनके तीन नेत्र हैं वे जो है सड़कों को लपेटे हुए हैं भस्म लगाए हुए हैं बागाम्बर पहने हुए हैं वक्त से हैं शांत स्वरूप हैं ऐसा वर्णन कर दिया किसी ने तो चलो उसी रूप में भगवान का स्मरण करो, वही वशिष्ठ देव हो गए आराधना करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी अगर उसके स्थान में किसी दूसरे को विष्णु भक्त गुरु मिल गए और उसको कहने लगे अपने शिष्य को विष्णु भगवान की आराधना करो वो सर्व्ञापक है सच्चिदानंद स्वरूप हैं उनका शरीर जो है श्यामरण है बैजंती माला धारण किए हुए हैं पीताम्बर धारण किए हुए हैं सुंदर मुकुट लगाए हुए हैं इस प्रकार के भगवान है शंखचक्र कधा पद में धारी हैं ऐसे बोल दिए तो बस उन्हीं को उसी रूप में उनका ध्यान करो उसी परम्रम परमात्मा उसे भी प्राप्त ये सनातन धर्म का रूप ठीक ठीक रूप जो है अपना धर्म का वो तो समझना चाहिए समाज में लोगों ने अज्ञानी लोगों ने तमाम भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गलतरथ बातें कह दी कोई कोई इनने किसी ने कह दिया अरे सनातन धर्म हिंदुओं की क्या बात इनके तो हजारा देवता है निजने कितने ईश्वर है निजने कितने परमात्मा तो वो सब मूर्खता की बात है वो स्वयं समझते नहीं है इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं यहाँ तो एक परमात्मा है और एक परमात्मा ऐसा परमात्मा है कि अद्वति है उसके अनुसार दूसरा हो ही नहीं सकता न है न हो सकता अगर कोई दूसरा कहे कि हम सनातन धर्म के जो परम परमात्मा ब्रह्म के हैं, तो कोई दूसरा भी कोई परमात्मा उसको हम मानते तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा तुम मानते वो तो एक सचिता स्वरूप ही हो सकता है और तो दूसरा हो भी नहीं सकता ऐसा है और उस परमात्मा के बिना जितनी सृष्टि है वो कुछ नहीं सृष्टि भी कुछ नहीं जगत भी कुछ नहीं एक परमात्मा ही के माने ये उस परमात्मा अतिरिक्त कहीं कुछ है भी हैं प्राणी हैं मनुष्य आदि हैं ये सब क्या है वो सब परमात्मा के रूप हैं वो भी परमात्मा से भिन्न नहीं जहां इस प्रकार का अद्वैत की स्थिति हो और जहां एक परमात्मा के सिवा कहीं कुछ न हो उसमें कोई दोषारोपण करे करे साहब ये तो हजारों देवता है इनके हजारों ईश्वर हैं हजारों परमात्मा कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है तो ये सब उनका अज्ञान है ना समझ की बात इसलिए ये ये है कि अगर कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है तो जो उतना ही अच्छा है जितना शिव की उपासना करता जितना अच्छा वो है किसी में कोई कमी नहीं और दोनों गुरुओं में कोई कमी नहीं जो विष्णु की उपासना करने के लिए कहता है तो वो भी गुरु उसी प्रकार महान है जैसे शिव की उपासना करने के लिए कहता है वो गुरु महान <coughs> इनमें कहीं किसी में गुरुओं में भी कमी ज्यादा बड़ी नहीं दोनों एक समान इसलिए दोनों कह दिया कि अगर नारद जी हमें मिले होते आपके होते आप भी हो ज्ञानी हो हम आपकी बात को मानते हैं जैसे आप बताते उस प्रकार साधना उपासना करते उसी प्रकार के हमारे इष्ट देव का मान लेते अब मैं जन्म समोहित हारा लेकिन कहते अब तो हमने अपना जीवन भगवान तो शंकर जी के ही लगा दिया है तो बस जब उनके लिए समर्पण तो समर्पण बार बार अब उसको ये बात नहीं होती अब कोई गुण दूषण करे विचारा अब उनके गुण दोष के विचार करने की बात न अगर इष्ट देव का भी चयन करना हो तो चयन करने के पहले गुण दोष देख लो लेकिन जब एक बार इष्ट जो स्वीकार कर लिया उसकी उपासना करें लगे तो गुरुदोष मत देखो बट वो तो अपना बिचारा है है, तो उसमें गुरुदोष का क्या विचार करना और जो तुम्हारे हट हृदय विषय की कहते अगर तुम्हारे मन में बहुत हट, हट है कि मैने अब इतनी बात हमने कहने पर भी तुम्हारा मन नहीं मानता कहीं ना कहीं किसी का दबाव जोर तो कराना है तुम्हारी आदत ये पड़ी हुई है और रही न जाए बिन तो आम जाने कितने बरकन्या जा पार्वती जी कांति मुक्त का सत्य बात तो यह हमने बता दी लेकिन किसी किसी की आदत होती है वो जगह जगह हुए हो इन जितने बर हैं उनकी सबकी लिस्ट तैयार करता है जितनी कन्याएं हैं उनकी भी लिस्ट रखता है और फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बताता है बर वाला आ गया तो कन्या बता दी कि देखो तुम्हारे लिए ठीक है कन्या वाला आ गया तो बर को बता दिया कि देखो ये ठीक है और फिर वो कहेगा कि आप इनको कैसे जानते कि हम जानते हैं अच्छा आप जानते तो चलो हमारे साथ यहाँ चलो हम तुम्हारे साथ हम करवा देंगे तुम्हारा अब देखो ऐसा करने वाले क्या हैं उनके लिए कौतुक शब्द प्रयोग किया कुछ लोगों को इसी में मजा आता है विवाह कराने में एकल लड़के लड़कियों के संबंध करा देने में उनको अच्छा लगता है जहाँ उन्होंने तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं विवाह के बाद में भी तब कहेंगे उसका विवाह मैं नहीं कराया था मैंने उसका वहाँ करा दिया था मैंने वहां उसका करा दिया था फिर मैंने उनका भी विवाह मैं नहीं कराया था उनका भी विवाह मैं नहीं कराया था तो इस प्रकार से उनको विवाह कराएंगे तो उसमें भी मजा आएगा करा देने के बाद में भी उनको उसके कहने में मजा आएगा कि मैंने ही करा दिया था तो ऐसे कुछ लोगों को स्वभाव होता तुलसीदास को भी पता है पार्वती जी को मुझे कहला भी दिया कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भी बरेखी अच्छी लगती है इनको ऐसे लोगों को कहलाता है गए जाए कि दिन किए बरेखी बरेखी शब्द जो है वो ग्रामीण भाषा में उस प्रकार हो गया संस्कृत का शब्द क्या बनेगा बर इच्छा परीक्षा के माने है बरीखी उसका संस्कृत में थोड़ा शु भी बोलते हैं तो बरीक्षा कहते हैं माने परीक्षा मान बड़ की मान विवाह होने के पहले कन्या के साथ में बरका जो विवाह है वो तय करा देना परीक्षा कहलाता है और उसको ऐसी बात में परीक्षा होगा बरीक्षा कह देते हैं तो मझबानी कहलाते हैं मध्यस्थ कहलाते हैं एक दूसरे के विवाह करा देने वाले इस प्रकार के मध्यस्थ होते हैं तो ऐसे ये ये जो सप्तऋषि आए, वो ऐसे आए मान तो तो कि मानव विष्णु भगवान और विवाह करना इसमें बड़ा अच्छा लगता है बड़ा कौतुक आपको लगता है और बिना किए आपको वरीक्षा इस प्रकार से विवाह कराए देना आपसे रहा नहीं जाता है इसी के लिए आप घूमा करते हो तो कोई बात नहीं तो फिर कोई एक हम ही छोड़ा है कि हमारा विवाह हो जाएगा तो आपका काम पूरा हो जाएगा दुनिया में तमाम इस प्रकार से कह देते हैं बड़ कन्या अनेक जग मही और कहते हैं हमारी बात तो यह है कि हमने तो बस अब शंकर जी मिलेंगे तो मिलेंगे नहीं तो बाकी अब हमें विवाह नहीं करना जन्म कोटिगर अगर हमारी जन्म को टिक जन्म की बात क्या सारा जीवन ऐसे ऐसी व्यतीत हो जाए तो भी कोई बात नहीं अगला जन्म होगा तो फिर देखेंगे भगवान शंकर जी से और नहीं होता तो अगला जन्म फिर होगा तब देखा जाए अब देखो ये बात भी जो है वैसे तो विवाह की बात चल रही बरकनिया की बात चल रही है लेकिन यहाँ पर जो वो उपासना भी आध्यात्मिक साधना है भी इसी प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए कि हम जिस परमात्मा की उपासना कर रहे हैं जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए इस जीवन में प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा है नहीं प्राप्त होता तो अगले जीवन में सही अगले जीवन में प्राप्त नहीं होता तो अगले जीवन में सही लेकिन हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना है वो तो छोड़ने वाले नहीं हम कभी ये मन में लाएंगे नहीं कि नहीं प्राप्त होता है परमात्मा को छोड़ जाने दो नगो संसार के विषय भोजन हमें लिप्त हो जाओ चलो इस चक्कर में पड़ जाओ तो क्या ये करने वाले हम नहीं इसलिए परमात्मा की प्राप्ति की साधना हमें दर्ता इस प्रकार की बनी चाहिए एक दर्ता तो ये है कि परमात्मा की जो उपासना के लिए जो विभिन्न रूप है उनमें से किसी एक रूप में निष्ठा होनी चाहिए दूसरी निष्ठा ये होनी चाहिए कि परमात्मा अगर सात दो सात दस साल साधना क्यों नहीं प्राप्त हुआ तो कहा अरे इतनी साधना की नहीं मिला दादा तो ये कोई दृढ़ा की बात थोड़ी उसके लिए तो बराबर व्यक्ति लगा रहे सारे जीवन लगा और, और जीवन प्राप्त होते रहे तो जीवन में भी लगा रहे कभी ना कभी उसकी प्राप्त होगी अब इसके लिए जो एक उदाहरण दिए जाते हैं एकदम नारद जी बैकुंठध धाम जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति एक पीपल के नीचे बैठा हुआ भगवान का नाम जप रहा था उसने नारद जी से पूछा कि आप कहा जा रहे हो क्या हम तो भाई बैकुंठध धाम जा रहे हैं अच्छा भगवान से पूछना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं इतने दिनों से फासना तपस्या कर रहे हैं हमें भगवान की कब प्राप्ति होगी जब लोग क्या आना जरा बताना हमको नारद जी गए भगवान से कहा कि ऐसे ऐसे एक बैठा हुआ पीपल के नीचे पूछ रहा था आपका क्या कहना है तो नारद जी से कह दिया उन्होंने भगवान ने कई दोस्त बता समझा देना कि थोड़ा समय लगेगा पीपल में जितने पत्ते हैं वो मिल ले और उतनी जन्म उसको लगेंगे उसके बाद हमें प्राप्ति हो जाएगी हमारी ज्यादा देर नहीं लगेगी तो वो लौट करके आए महाराज जी तो उधर से निकले तुमने तो पूछा भगवान से पूछा था कि हाँ पूछा था क्या कहा उन्होंने अब क्या बताओ क्या कहा था कहीं नहीं बताओ तो सही क्या कहा था कहीं यही कहा था कि तुम्हारे जिस पीपल के नीचे बैठे हुए उनके पत्नी उत्ते जन्म लगेंगे भगवान की प्राप्त हो जाएगी बड़ा खुश हो गया अरे प्राप्त हो जाएगी हमको भगवान की प्राप्त हो जाएगी न सही जीवन में अगले जीवन अगले जीवन्न, अगले जीवन्न, में अगले जीवन में अगले जीवन में हजार दो हजार लाख जीवन जीती होंगे तो भगवान की हमको जरूर हो जाएगी जैसे वो करने लगा पर प्राप्त हो जाएगी बड़ा प्रसन्न हो गया तो जैसे वो प्रसन्न हो गया भगवान की प्राप्ति के लिए तो नारद जी दो कदम आगे बढ़े थे कि भगवान आके उसको सामने प्रगट हो गए तो नारद जी ने घूम करके देखा करे ये तो भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं और वो भगवान के चरणों पर पड़ा हुआ है उनकी प्रार्थना कर रहा है तो नारजी लौट करके आ गए भगवान से कहने लगे कि आप कैसे आ गए तो भगवान कहने लगे कि इसके मन में देखो निष्ठा कितनी है निराश नहीं हुआ इस निष्ठा के कारण में तत्काल आना पड़ा ये इस निष्ठा की बात भी जो खुश प्रकाश होना चाहिए भगवान ने ये जलता होनी चाहिए।, चाहिए इस जन्म हो चाहे दस दस बीस पचास वर्ष लगें चाहे अनेक जन्म लगें लेकिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो बस ये <coughs> तो ये जन्म कोटि लग रगर हमारी बरुण संभुनत रहो कु शंकर जी से, जी से ही विवाह होना है भले ही जन्ना हो तो जब तक हमें कुंवारी भरी बने लेकिन हम शंकर जी से हमारा विवाह होना वही विवाह और बात ये है कि तरद कर उपदेश और नारद का उपदेश तुम नहीं सकते पहले कह दिया था कि देखो जो है ये है गुरु के बचन प्रती इसलिए नारद की बात को तुम तो छोड़ ही नहीं सकते उन्होंने कह दिया कि शंकर जी तुम्हें तो प्राप्त होने वही उसी के कल्याण नारद जी ने क्या समझा दिया था कि देखो ये दुनिया में वर्त बहुत से लेकिन इनके पार्वती जी के लिए एकमात्र बर शंकर जी ही इनके हाथ की रेखा ऐसी पड़ी है कि इनको शंकर जी ही प्राप्त होने वही उनके लिए ठीक है तो पार्वती जी ने दृढ़ कर लिया हमारे तो जी है हैं की रेखा भी इसी प्रकार की है जो लक्षण जो बताए उन्होंने बर वो बर्म शंकर जी नहीं है इसलिए वही हमको प्राप्त होने दूसरा बार हमें प्राप्त नहीं होना है इसलिए अपने मन को भटकाने की क्या आवश्यकता ऐसा निश्चय करके पार्वती जी ने कहा नारद की बात को छोड़ने वाले नहीं है नारद जी की बात को छोड़ने के लिए एक देखो कितनी कैसी बात बोल दी पार्वती ने कहती है कि आप कहें महेशु माने शंकर जी स्वयं आवे और आकर के कहें कि देखो पार्वती तुमने नारद जी की बात मान ली गलती की छोड़ दो तो कहा कि नारद जी की बात को तो हम छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं शंकर जी भी उस बात को छोड़ाने के लिए कहे तो आप तो तात्पर्य है कि आपकी बात को तो हम खंडन करें आपको खराब भले ही लगता हो तो आपकी बात तो अलग रही हम जिन शंकर जी को प्राप्त करना चाहते हैं जिनका हमने जीवन जिनके के लिए हारा हुआ है वह भगवान शंकर जी जी आकर के हमसे कहें कि नारद की बात को छोड़ो तो उनकी बात भी नहीं मानेंगे आपकी तो बात ही क्या किस प्रकार गया अब देखो यहां सिद्धांत यह है कि जैसे स्वामी है गुरु है माता पिता हैं, उनकी सबकी आज्ञा का पालन करते हैं और का करना चाहिए और वो अच्छी शिक्षा देते भी हैं। लेकिन कहीं एक बात ऐसी भी आ सकती है जहां पर कि उनकी बात को न मानना ही धर्म है यही बात अब जैसे शंकर जी आकर के कहें कि नारद की बात को पार्वती तुमने गलत मान लिया ये तुम्हें नहीं करना चाहिए तो कहा जाए अब यहाँ पर शंकर जी की बात भी मानना गलत वो नहीं मानी जाएगी जैसे पतिव्रता स्त्री हो तो पति की सं को मान सकती है लेकिन पति उससे कहे कि तुम पातिव्रत धर्म छोड़ दो तो कैसे मान गए वो तो नहीं माना जा सकता जिसके के लिए वो पातिव्रत धर्म धारण किया उसी के लिए वो कहा जाके तुम छोड़ दो आ? तो तो जगह तो। जगह सब कथाएं उनके मन में सब भरी हुई है उनको जब देखो तो पता लगता है कि इनके वाक्यों में तुलसीदास जी के वाक्य रचना में इस प्रकार की है उनका सबका प्रसन्न सप्ताह आ जाता किसी न किसी प्रकार के। कुमार संभव है कि जी जो है वो हो जैसे यहां पर ऋषियों को पार्वती के परीक्षा के लिए भेजा गया है तो कुमार संभव में कालिदास जो है वो सप्तषियों को नहीं भेजते परीक्षा के लिए शंकर जी स्वयं ही एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी की परीक्षा के लिए जाते हैं और वे शंकर जी इसी प्रकार से जैसे सप्तम की परीक्षा लेते हैं तो शंकर जी के वो ब्रह्मचारी रूप शंकर जी की निंदा करता है विष्णु भगवान की प्रशंसा करता है और उनको पार्वती जी से कहता है कि तुम छोड़ो इस प्रकार के शंकर के चक्कर की बातें इस प्रकार उनको समझाने की कोशिश सब लोग करते हैं तो पार्वती जी से पहले तो उनका उत्तर प्रति उत्तर होता है लेकिन उसके बाद में जब वो पार्वती जी की बात को नहीं मानते बहस बढ़ती जाती है और वो पार्वती उनसे कह देती है के भाई अब बहुत हो गई अब आप जाइए हम आपकी बात को मानने वाले नहीं है ऐसे कह देते हैं तो अभी वो जाता नहीं है रहता हटता नहीं वहां से तो पार्वती जी क्या करती है अच्छा अब तुम नहीं जाते तो हम जाते तो पार्वती जी वहां से हट करके उठ करके चल देती है जब पार्वती जी वहां चल देती है तो जैसी आगे बढ़ती है तैसे उनके सामने जाकर के शंकर जी उनके सामने बटन रूप छोड़ करके शंकर रूप होकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो जब पार्वती जी देखती घरे ये तो शंकर जी है पीछे देखा वो बटू है नहीं तो समझ गए अरे ये तो शंकर जी है जहां उन्होंने शंकर जी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो अब वहां से कालिदास लिखते हैं कि पार्वती की स्थिति ये हो गई मैं उनको भागते बनता है और मैं खड़े रहते बनता है हुँ? ऐसा भ्रमण करते है। तो अब उस प्रसंग को लेकर के देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर शंकर जी ने बहुत बार कहा उनसे कि पार्वती से कि तुम अपने साथ को छोड़ दो तो वैसे ही पार्वती कहती है तो भी हम उनकी बात को न मान वो कथा दिया गई प्रकार से <coughs> तो जब इस प्रकार से हो गया तो मैं कहा जगदम्बा अब जैसे अब यहां पर कहते हैं जगदम्बा बने वो हो पार्वती जी क्या है वो तो कोई बालिका साधारण संसारी बालिका हो रही है वो समस्त जगत की माता है, है? परमात्मा उसकी माया शक्ति वो जो है वही पार्वती जी हैं इसलिए कोई संसारी स्त्री तो है नहीं वो इसलिए उनके कहते हैं कि वो फिर क्या कहने लगी मैं कहा करूँ कहा जगदम्बा तो उन सपषियों से कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैरों पढ़ती हूँ तुम ग्रह गयिलम्बा अब बहुत देर हो गई अब आप अपने घर जाइए पधारिये मैंने उनको विदा करने के लिए कहने लगी कि मैंने बहुत बहस करने से क्या फायदा बात बढ़ाने से क्या फायदा अब इसको यही समाप्त करो आपको भी आए बहुत देर हो गई अब आप अपने घर जाएंगे जब कोई बात नहीं मानता बहुत समझाओं बात नहीं मानता तब आखिर में यही लोग व्यवहार में भी ऐसे करते हैं कि भाई अब हम आपके पैरों पढ़ते आप छुट्टी करो जाओ विदा लो उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पार्वती जी ने भी उनसे इस प्रकार से बोल दिया और ये बात भी जैसे इन्होंने पार्वती जी ने यहाँ इनसे सतृषियों से कही है वैसे तो कुमार संभव में यही बात उन्होंने उस बटरूप से कही जो शंकर थे, शंकर जी थे वो बटरूप धारण करके वहां आए थे उनसे भी पार्वती ने इसी प्रकार से बोला था लेकिन वो नहीं गए शंकर जी हटे नहीं तब दूसरी बात क्या है अगर जिसको कहते हैं कि आप जाइए वो नहीं जाता तो फिर क्या करना चाहिए कि आप स्वयं ही वहां से पलायन करो क्या हो नहीं जाते जाओ हम चले जाते जाओ ये लौकिक रीति तीज़ इस प्रकार के व्यवहार में से देखते हैं वही अंत में दिखा दिया